पवन सुत हनुमान की गये हनु बोलो भाई सब संतन की गये दुआ संख्या इकतीस के बाद की विराम क निंदा क्रोधवंशे अति भयउकिंदा हरिहर निंदा सुनई जुकाना गोहि पाप गो घास समान कपि कुंजर भारी दो बुझ दंड तमक मई मारी दौलत धरणी सभा सद चले भाज भय मारुत ग्रसे गिरत संभारी उठा दस मुकुट तो मुकुटति सुंदर कचु तेल निज सिरण संवारे कचुअ प्रभु पात पवारे मुकुट देख कपि भागे नहीं दुःख पर नागे रावण करी कोप चलाये पुलिस चारिया बत पिधाए का प्रभु हंस जन गये बिराहू लोकन आसन के तु नहीं राहु शे कित दस संधर के रे आवस बाधनय के तेरे घर की पवन सुत करी गये आनी धरे प्रभु पास देख भालु कति दिन कर सरस प्रकाश वहां सकोपी दसानन सब सन का हतरसाये मारहु, धरी मारू सुनियज मुस्काये आव रामचंद्र की जय तन सुख हनुमान की जय तो भाई सब संतन की जय अब स्मरण करें रावण की सभा और उसमें अंगत है वहां पर और अंगद और रावण दोनों का संवाद चलता रहा अंत में कल देख रहे थे कि रामण ने भगवान की बहुत निंदा की कहा कि क्या मनुष्यों की तुम इतनी बड़ाई करते हो साधारण से मनुष्य ये तो बानरों के आहार हैं रोज जिन रात में खाकर लोग इनको खाते रहते हैं इन मनुष्यों को इन्हें तुम कहते हो कि बड़े वीर हैं बड़े बलवान हैं पहले तो मेरे भुजाओं की शक्ति को देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं तब तो उनकी प्रशंसा करना ऐसे रावण जब भगवान की निंदा करने लगा अब अंगद उसके उत्तर में अब कहते हैं अब धीरे धीरे करके समापन के ऊपर ये संवाद और विवाद चल रहा है तो अब अंगद क्या करते हैं कि जब ते ने राम के निंदा जब रावण ने भगवान राम की निंदा की तो क्रोधवंत अति भय कपिंदा तो अंगद को जो है क्रोध आ गया क्रोधवन तो तो तो तो तो जादा उग्र होकर के तब रावण से इस प्रकार से बोलते हैं। अब ये कपि से कपिंदा हो गया माने कपिंदा हो ना बा शक्तिशाली बानर तो उसको शब्द को बदल दिया थोड़ा रूप उसका जो कपिंदा हो गया वैसे ये कपीन्द्र करके शब्द जो है वो संस्कृत का बनेगा उसी का हिंदी हो गया कपिंदा कपीन्द्र कपियो में भी जो इंद्र के समान महाविशाल श्रशाली है ऐसा जो है यह इंद्र तो कहते हैं इसने जो है क्रोधवंथ का उसने क्या किया अब कहते नियम बताते हैं कहते हरि निंदा तो नहीं झुकाना जो भगवान नारायण की जय शंकर जी की इनकी जो लोग निंदा सुनते हैं उनको क्या होता है पाप हो गौघात सुनाना उनको गौघात के समान गौ हत्या के समान उनको पाप लगता है निंदा करने वाले को तो और ज्यादा पाप जो निंदा सुनता भी है उसको गाय के जैसे मारने का पाप माने तात्पर्य शास्त्र का ये कहना है कि जहां भगवान की निंदा हो उसे सुनना भी नहीं चाहिए नहीं तो वो भी पाप लगेगा आप लग हैं कि माने मैंने पाप और पुण्य को थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रखें जो बार बार बताते रहते हैं अब उसको सही उसकी कॉन्सेप्ट आनी चाहिए तो जो नेगेटिव टेंडेंसी है वो पाप है व्यक्ति फिर उसके बाद जो है मनो भगवान की निंदा सुनेगा तो फिर भगवान जो उपेक्षा भी करने लगेगा निंदा का प्रभाव उसके चित्र के ऊपर पड़ेगा और फिर व्यक्ति भगवान की उपेक्षा करेगा संसार में विष्णु भोगों में पड़ेगा और इस प्रकार से तो वो अपना ही विनाश करेगा। <coughs> तो ये इसलिए जो है निंदा सुननी नहीं चाहिए <coughs> निंदा तो करनी तो चाहिए ही नहीं निंदा सुननी भी नहीं चाहिए सिद्धांत है तो इसलिए अंगद को तो जब भगवान की निंदा राम ने कही की तब अंगद क्या करे तो अंगद ने क्या किया कटकटान कपि कुंजर भारी अब कुंजर कपि कपि माने तो बानर है कुंजर के माने हाथी कपि कुंजर मने ब शक्तशाली जैसे हाथी बड़ा शक्तशाली हो ऐसे ही हाथी के समान बानर ये कटकटान कटकटान माने बानर जैसे दांत करते है किटकिटक -किट करते हैं वो ऐसे ही अंगजद ने बानर स्वभाव के अनुसार उसी प्रकाश क्रोध में किया और दो बुझदंडमकमी मारी और अपने दोनों बुझाएं देकर के पृथ्वी में धमाका दोनों हाथ दे मारे तो वो पृथ्वी हिल उठी पृथ्वी को हिला दिया अंगजद ने अपनी शक्ति तो दौलत धर्म सभा सद खसे पृथ्वी इतनी हिल गई भूचाल जैसा आ गया और सभा सभासद खसे मैंने जितने सभा सद लोग बैठे थे अपने अपने आसनियों पर वे सब लोग खसे मैंने गिर पड़े इसकी योग बुझे ज्यादा पृथ्वी हिल गई और चले भाज भय मारे तो जैसे सभा लोग डर गए कि अरे आप तो ये ये तो बानरपुआ से ही डर रहे थे निर्भय अंगन की बातों में सुन सुन करके कि ये वैसे ही भानर है जैसे अनुमान पहले आए थे वैसे लगता है ये और ये बड़ा शक्तिशाली मालूम होता है तो आप तो जहाँ पृथ्वी गई और गिर पड़े पृथ्वी तो लो, तो से लोग तो वो करके भागे करवाते भय मारित्रसे मे भय रूपी वायु से ग्रसित होकर के जैसे आंधी चले तो सबसे उड़ जाए ऐसे भय चला तो उस भय के कारण से ये भाग पड़े गए जब भागने लगे तो अब उसके उसकी बीच में और घटना क्या घटती है कि गिरत संभाल उठा तो सकंदर उधर जो रावण था वो भी गिरने लगा तो गिरते गिरते उसने अपने आप को संभाला सवा सदों की अपेक्षा रावण ज्यादा शक्तिशाली है तो वो एकदम से भूमि पर गिरता नहीं है लेकिन लड़खड़ा जाता है और उसके परिणाम से क्या होता है कि उसके सिर के ऊपर रखे हुए जितने मुकुट हैं दसों मुकुट वे सब गिर जाते हैं मुकुट तो गिर जाते हैं भूतल परे मुकुट अति सुंदर उससे बड़े ही सुंदर मुकुटनाते हुए घूमघ पर गिर कष्ट लै न उस समय क्या क्या जो भाग रहे थे सब सभासद अब ज्यादा विस्तार नहीं किया तो ने। नहीं अन्य रामायणों को मिलाकर के देखो तो बड़ी बड़ी रामायण बहुत बहुत विस्तार है तो रावण ने उनको जो सभा भागे जा रहे थे तो उनको ललकारा तो वे थोड़ा रुके और जब तक रुक करके उन्होंने जो पीछे देखा तो देखा रावण के मुकुट गिर गए हैं तो रावण के मुकुट को उठा करके सभासदों ने रावण को पकड़ाया तो जब तक वे उठावे और पकड़ावे तब तक क्या हुआ कशु प्रभु पाप पवारे अंगद ने उनमें से कुछ मुकुट उठा लिए और इसी बीच में दे करके और उन्होंने अंगद ने फेंक बाहर सभा भवन के बाहर उनको अभी यहाँ पे संख्या नहीं बताते कुछ कह दिया है अभी करके पता चल जाएगा कि इनकी संख्या चार है चार मुकुट अंगज ने उठाकर के फेंक दिए छह मुकुट सभा सद ने उठा करके रावण को पकड़ाए तो कसुत्ते तो कसुत्ते ही लय निजी तरह ले के मैंने जो उन्होंने सभा सदों दिए तो पकड़ करके उसने अपने सिर पर रख लिए तो छह रह गए चार मुकुट तो उसके जो हो खाम आवत मुकुट देख कभी भागे और ये मुकुट जो अंदर में थे के ये सब चले थे के हुए तो जिस एक शिखर के ऊपर लंका शिखर के ऊपर तो सभा थी वहां से थे फेंके गए और ये आ रहे थे फेंके हुए चारों मुकुट तो जहां पर ये है यह पर्वत था जहां भगवान राम थे और बानर इत्याग सब इकट्ठे थे, थे उस पर्वत पर ये है सुबेल पर्वत पर पहुंच गई और जब लोगों बांधवों ने देखा कि कुछ चला रहा सफराता हुआ चल चमाता हुआ तो उन्होंने देखा तो आवत मुकुट देख कभी भागे मानव तो नहीं जान ये मुकुट हैं उनको क्या लगा परन कि नहीं लूक परन्न विदा गए उन्होंने समझा की देखो ये उल्कापात हुआ है जैसे तारी टूटते हैं रात में तो तारा टूटता सफराता हुआ तारा टूटता हुआ चमकता हुआ भागता ऐसे करके टूटे हुए तारे की तरह से वो चार मुकुट चले आ रहे जो चमकते हुए जहाँ बानस बानस भागी कहाँ ऐसी जो है उल्का पात हो रहा है फिर उन्होंने सोचा की दिन में उल्का पात नहीं हो सकता तो ऐसा हो सकता है की संभव ये है कि रावण ने ही आघात किया हो कुछ उसने बाण फेंके हो या बजर फेंका हो तो कहते कि रावण करी को चलाए कुलश्श चार या बंजरे से चमकते हुए चार युकुप चले आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि रावण ने ही कोई आश्रम सबसे चलाया है और वो चले आए तो रावण जब भगवान ने देखा कि बान्व चौंक गए और भाग खड़े हुए उससे डर के डर के कारण से तो भगवान ने उनको समझाया कहा डरने की कोई बात नहीं क्या प्रभु हंस जनित हृदय डराहू भगवान ने हंस करके कहा अरे इसमें क्या डरने की बात है तुम समझ नहीं पाए क्या है कैसे लू कसनी केतु नहीं राहु न ये उल्का पाप है और न असनी न ये वज्र है और न केतु है न राहु है मानव ने दोखी कल्पना की थी हो सकता है कि यह उलका पात हो अथवा वज्रावण का फेंका हुआ हो भगवान कहते न ये उलका पात भी नहीं वज्र भी नहीं और तुम कहो राहु केतु कुछ है तो वो भी नहीं फिर क्या है एक ईट दावण के, के किट है ये चार मुकुट है रावण के वो आ रहे हैं आवत बालितने के प्रेरे ये बालितने ने मैंने अंगद ने इन चार मुकुटों को फेंका है तो वही चले आ रहे हैं ये घटना घटी है आप देखते हैं कि उस समय जो समय गये वो जो रावण की सभा में अंगद थे तो अब वह उतना वाद विवाद शाब्दिक बात खत्म हो गई अब कुछ जो है वो एक्शन होना चाहिए तो अब ये है अंगद ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक कार्य किया तो जिससे कि रावण के चार मुकुट अंगज के हाथ लग गए और वो उन्होंने फेंक दिए अब रावण का के मुकुटों का चार मुकुटों का हरण हो जाना ये अब मुकुट क्या है ये आगे कर करके अंगज स्वयं बताई निकल करके वही आप देखेंगे तो उसका ज्यादा रस वहीं पर है यहाँ आप इतना समझने लें चार मुकुट रावण के अंगद ने एक प्रकार से इस युक्ति से छीन और रावण को मुकुटहीन कर दिया तो अब इसके माने कि रावण का एक तो वैसे ही इसके पिछली रात को क्या हुआ था भगवान राम का बाण चला था गुप्त बाण और उसने जब रामण की जो है छत ऊपर बैठा हुआ वो नृत्य संगीत इत्यादि देख रहा था उसका रसभंग हो गया सिरमुकुट के उसके गिर गए, और मंदोदरी के कर्ण फूल गिर गए तो एक बात तो वो गिर गए तो इसके माने अब उसका राज्य जा रहा है अब उसका राज्य ज्यादा दिन रहने वाला नहीं इसकी सूचना होने लगी रावण की मृत्यु निकट आ गई है इस बात की सूचना भी निकट आ गई इसके संकेत इस प्रकार से मिलने लगते है ये तो कथा के दृष्ट हुआ आध्यात्मिक रूप से भी देखे तो ये मोह जो है वो हो, जीव के लिए सबसे भीषण समस्या और अंतिम समस्या मोह ही है और ये मोह परमात्मा की कृपा से ही छूटता है वही इसको विनष्ट करता है लेकिन परमात्मा इस मोह को दूर करे उसके पहले आवश्यकता पड़ती है कि जीव भी अपनी तपस्या के बल से अपनी साधना के बल से इस मोह को दुर्बल करें परमात्मा की शक्ति जीव को प्राप्त होती है तो जीव भी अपना बल दिखाता है और मोह को दूर करने की कोशिश करता है कभी कभी लोगों को साधकों को ये देखा जाता है तो वो थोड़ी साधना तो करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं ज्ञान करते हैं लेकिन इस मोह से थोड़ा लापरवाह है रहते हैं वो कहते हैं जब छूटना होगा तो छूट जाएगा देखा जाएगा जब छूट रहा तो शास्त्री कहते हैं कि इस प्रकार से जीव को इस मोह के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए छूट नहीं देनी चाहिए उसका जहां तक बस चले वो मोह को अपनी तरफ से इसको नष्ट करता रहे मोह को नष्ट करने बने वैराग्य लाता रहे अनासक्ति अपने मन में लाता रहे डिटैचमेंट रहे अपने मन में ये जीव को अपने आप करना पड़ता है अनाशक्ति वैराग्य और जो ज्ञान का उदय होता है वो तो ज्ञान तो परमात्मा है ही रहे परमात्मा की तरफ से आता है जैसे प्रकाश है तो प्रकाश सूर्य में प्रकाश है तो ये तो हो सकता है कि हम अपनी खिड़कियां खोल दें जहां कमरे में बैठे हुए हैं या हम निकल करके कमरे से बाहर आ जाए ये तो हमारे मत की बात है लेकिन अंधकार को मिटाना या शीत को मिटाना ये काम तो सूर्य का ही है वही करेगा क्योंकि प्रकाश सूर्य वही प्रकाश स्वरूप है और सूर्य ही तापत स्वरूप है इसलिए गर्मी और अंधकार का मिटाने का कार्य सुबह ही करता है किसी प्रकार से अज्ञान का मिटाना मोह का मिटाने का कार्य परमात्मा ही करता है क्योंकि तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है बोध स्वरूप है जहाँ उसका परमात्मा का प्रकट हुआ तहा मोह नष्ट हो जाता है लेकिन उस मोह के नष्ट होने के पहले व्यक्ति को ये सब जितने जैसे अंगद का प्रसंग है जैसे हनुमान जी का प्रसंग है ये ये सब जितने प्रकार के हैं ये सब ची सब जैसे उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं मंदोदरी की शिक्षा है और विभीषण की शिक्षा है और और जैसे इन लोगों की शिक्षाएं हैं तो इन शिक्षाओं का भी उपयोग करना चाहिए गुरु की शिक्षा ग्रहण करे शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करे अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनावे वैराग्य भाव लावे अनासक्ति भाव लावे परमात्मा में प्रेम प्राप्त करे परमात्मा को ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे अपनी तरफ ऐसी जहाँ तक जितना हो सकता है उसे निरंतर करना चाहिए तो अंगद का ये ये रावण के मुकुटों का छीन लेना इस बात की सूचना है कि अब रावण की मृत्यु निकट आ गई है भगवान आएंगे और रावण को मारेंगे तो इसलिए कहते हैं कि ये किरीट दस कंधर के रे आवत बाल तनय प्रेरे तरग पमन सुत कर गहे जानी धरे प्रभु पास हनुमान जी ने क्या किया कि छठ आगे लपक करके उनको चारों मुकुटों को अपने हाथ में ही गुपक लिया गेंद की तरह मैंने ऐसा है कि वो आवे और जमीन पर तो धड़ाका गिरे और टूटे फूटे ये सब नहीं होने दिया ऊपर ही ऊपर उनको चारों मुकुटों को हाथ में ले लिया अनुमान दिए और लेकर के भगवान के सामने रखिये तरक ही पवन से तर्क मने चक्कर के कूद करके आगे बढ़कर के उन ले हाथ में ले लिया उनको आने धरे प्रभु और ला करके भगवान श्री राम जी के सामने रख दिए बहुतों को रहे भालूकप और सब भाल चारों तरफ से भालूकप सब इकट्ठे होकर झांकने लगे देखने लगे कि ये क्या है मुकुट बता रहे थे भगवान रावण के मुकुट तो रावण के मुकुट तो देखने लायक है जरा देखना चाहिए कि क्या है कैसे है कि इतने तो क्या समझ रहे हैं तो दिलकर खरे प्रकाश तो लोगो ने देखा की खूब चमकदार थे जिनकर सूर्य जैसे चमकता हूँ ऐसे बड़े चमकदार प्रकाश तो रावण ने अपने हीरे जवाहारात मूल्यवान मणियों से जड़ करके सोने का मुकुट ज्यादा से ज्यादा मूल्यवान उसने अपने बना रखा था मुकुट वे मुकुट रावण के जब करके इसके पास भगवान के सामने आकर के रखे तो सब बानव देखी कैसे जीते मुकुट उधर क्या हुआ की वहाँ का गोपी दत्ानंद समा ये तो मुकुट यहाँ आ गए अब उधर अंगज और वहाँ रावण उसकी सभा में फिर क्या हुआ तो रामण सब सभा सदस्यों से रुष्ट हुआ क्रोधित हुआ वहाँ सकोप दसान सकोपन तोड़ करता हुआ रामल ने क्या किया सदस्य ने कहा सबको डाटते झपकते हुए सब सभा सदस्यों से राम ने कहा कि धरम तपही धरी मारह इस इसको इस बानर को पकड़ो पकड़ करके इसको बानर को मारो और सुने अंजल मुस्काए रावण के साथ दोस्त को सुनकर के रावण भागे नहीं रावण ने अंजन ने यह नहीं किया कि देखें कि ये तो बहुत है हमको आकर के मारेंगे तो भाग खड़े होते भागने वाले इससे मैंने कहने का तात्पर्य है कि ये जो मोह है मोह के जितने सहायक काम करोग मद मस्त ईसा छल प्रपंच पाखंड इत्यादि राग देश आदि इतने हैं ये भी जीव के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं साधक के तो ऊपर आक्रमण करते रहते हैं लेकिन जीव का काम ये नहीं कि इनसे डर करके भाग खड़ा हो अगर डर के भाग खड़ा हो तो तब से और सवार हो जाएंगे इसलिए जो इनसे इनका सामना करें और इनको सिर न उठाने दें, दे तो अंगद भी वहां पर सभा में खड़े रहे और भागे नहीं अब सभा सदर लोगों ने की हिम्मत ही न पड़े अंगद की तरफ आवे और अंगज को मारे उनके अपने प्राणों की पड़ी हुई थी जानते थे कि अंगज कितनी शक्ति के सामने सब लोग समझ गए कि हमारी कोई ताकत नहीं क्या होता देखो यही विधि बेग सुभ सबाओ खाओ भागो कफी जाता जहाँ पाओ मारे कटे ही नहीं करो मई जा जियत घर तापस दो भाई पुन तो सकोपि बोले उजुब राजा गाल बजाव तो ही नाजा मरुगर का बल बिलोक भी कभी रते नहीं खाती तरे चोर कुमारमे कुमार खलमल राशि मंदम दी कानी संत जल पसी दुर्वादा भयसी काल बस खल मनुजादाद याको फल पा बि गो आगे पानर भाल छपेट नी लागे राम मनुज बोल से बानी गिर न अभिमानी गिरी रसना संसय नयी शरण समेति समर महिमाही सोनर चौदस कंद बाली बथे एक सर सोच नंदक तब जन्म कुजाति जड़ तब की प्यास त्रसित राम सायक निकरस कटु यदम रामचंद्र की जय पवनसुत हनुमान पवन सुत हनुमान शरण तो वैसे तो सभासद लोग भाग भाग रहे थे लेकिन रावण ने उनको भागते हुए से उनको रोका लेकिन रावण तो बड़ा चतुर व्यक्ति है उसने देखा कि सभासद भाग रहे हैं तो रावण ने उसका अर्थ ये लगाया कि ये सभासद सब भाग इसलिए रहे हैं कि जल्दी जाकर के बांदरों को खाना है हा? ये डर के मारे नहीं भाग रहे ये कहते तो वो कहता की ई बी है सब भाओ जैसे तुम दौड़ रहे ऐसे दौड़ जल्दी जाओ और जाकर के तुम देखो बानरों को सबको बानरों को खा जाओ कि खाओ भा लो कभी चाह जहाँ पाओ जहाँ कहीं तुम्हें बानर मिले उनको खा जाओ अब देखो ये चालाकी की बातें लोगों की होती है हालांकि राहो जाता है जनता की डर के मारे भाग रहे हैं तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करता डर के मारे भाग रहे हैं वो ये समस्त कहता है कि ये जो भाग रहे हैं ये तो बानरों भालुओं को खाने जा रहे हैं तो कहते ठीक जाओ जल्दी जल्दी जाओ से और बानर भालुओ को खा जाओ जहां कहीं मिले उन सबको खा जाओ तो रावण मन ऐसा लगता है कि जब ये भाग रहे हैं सब रावण की आज्ञा से भाग रहे हैं। मरकटहीन करो मैं जाई और उनसे कहता है कि तुम तो सब लोग जाओ और पृथ्वी को मरकटहीन कर दो मानव खा जाओ एक मानस बचे नहीं दस और जीवत अधर हो तापस दो भाई और जो दो भाई जो है वो जो इनके स्वामी बनकर के आए हैं इनको मरकटों की बानरों की सेना लेकर के उन दोनों भाइयों को पकड़ लो जीते जी उनको पकड़ लो पर प्राचीन काल में इस प्रकार की प्रथा थी राजा को जहां तक कोटा थन मारते नहीं थे उसको जीवित ही पकड़ने की कोशिश करते थे और यदि राजा को जीता पकड़ लेते तो ज्यादा बड़ी विजय मानी जाती अगर राजा को मार दिया अयुद्ध क्षेत्र में और फिर विजय प्राप्त थी तो जिस जो राजा मारा गया एक प्रकार से उसका यश रह जाता था कि हम युद्ध करते करते मारे गए लेकिन हम न युद्ध से भागे और न हम शत्रु के शरण में गए तो इसलिए जो वो हो, मारा जाना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता था और वो दूसरा पक्ष क्या करता था कि दूसरे पक्ष के राजा को हम पकड़ लें उसको मारे नहीं तो अपने अधीन कर लेंगे तो अपनी अधीनता में बंदी गृह में डाल देना ये उस राजा के मरने से गुजरात भयंकर दंडूसका है इसलिए कहता है इनको इनको दोनों भाइयों को पकड़ो और बंदीगृह में डाल दो तब ये पता लगेगा कि ये कितने शक्तिशाली है और हमारी क्या है सारे संसार में पता चल जाएगा कि ये दोनों भाई जो बड़ी शक्ति लगा करके आए थे वो भी हम कैद खान और फिर इनको वहां कैद खानों में खूब कह दिया जाएगा दंडियाव किया है उसकी सजा मिलेगी ऐसे सोचता तो कहता है इनको दोनों को पकड़ लो जीते जी तो अब अंत में रावण जो है फिर एक प्रकार से निंदई आ गई भगवान राम की इनको पकड़ लो और बांध लो तो अब उसको फिर तो पुण्य शको को बोलियो की युव राजा जैसे रावण ने इस प्रकार से बोला तो युवरा अंगद ने फिर शोधित होकर जोर से उच्च स्वर में इस प्रकार ऐसी बोला कि दाल बजाव तो ही न लाजा कहते कि तुमको तो गाल बजाने में लज्जा नहीं आती गाल बजाने के माने व्यर्थ की बातें करते हो तुम्हारे घरे भरे कुछ नहीं होता है केवल बातें बातें करते हो ये कहने के लिए गाल बजाना एक मुहावरा है गाल बजाने के माने उसमें बात में कुछ तत्व तो नहीं है एह, और लेकिन तुम उसको बोलते हो तो इसलिए कहते कि मरुगर मरुगर कहते है, कि, आह, मरुगर, कि कहते है तुमको तो लज्जा में अपना गला काट करके मर जाना चाहिए क्यों कि तुमने अभी देख ली हमारी शक्ति देख ली और तुम्हारी क्या दशा हुई तुम्हारे सभा शक्ति क्या दशा हुई केवल पृथ्वी हिल गई तो तुम्हारी ये दशा हो गई अब तुमको अब, अब तो लज्ज आनी चाहिए कि तुम समझते हो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली ये सब कुछ नहीं तुम्हारी शक्ति शक्ति कुछ नहीं है तुम निर्लज्ज बिल्कुल हो यदि तुम पराजित हो गए अंगज में कहा एक प्रकार से हम ही से तुम पराजित हो गए तुम अपने आप को संभाल नहीं सके तुम्हारे मुकुट गिर गये ये सब हो गया हमारे कारण से और तुम तो हमसे हार गए लेकिन फिर भी तुम गाल बजा रहे हो कहते हो कि बानरों को खा जाओ कहते बा को और बानरों को तुम जाकर के बाद में खाना एक हम ही खड़े हैं सामने पहले खाके देखो बाधर तो बहुत है हमारे जैसे अब वो सब इनको अंदर अंदर को कौन खा जाए महा तो कहते निज कुल घाती रावण से कहते अब रावण को एक प्रकार से उसकी रावण की निंदा करता है रा, रावण ने भगवान की निंदा की स्वावीर इनकी निंदा करता है उनको एक प्रकार के अपशब्द हैं तुमने रज्ज हो कुलघाती हो बल बिलोक बिहरत नहीं छाती तुमने हमारी शक्ति देख ली और वो देख करके फिर भी तुम्हारी छाती नहीं अब देखो शब्दों को थोड़ा किस प्रकार से रखते हैं ये कहते है, बल बिलोक बिहरत नहीं छाती किसका बल देख करके तुम्हारी छाती नहीं बेहरती ता अंगद ये नहीं कहता तो मेरा बल देख करके तुम्हारे छाते नहीं बोलते वो उस बल के लिए अपना बल नहीं अंगद बोलता बल है लेकिन ये पहली बार अंगज ने कहा कि देखो कि वो भगवान का स्मरण किया भगवान राम का स्मरण करके तब अंगद इस प्रकार से बोला और उसने पृथ्वी को पटका और हाथ पटक करके इस प्रकार से हिली हिला दिया तो अंगज जानता ही भगवान की शक्ति है तो उस रावण से ही कहता है कि देखो भगवान की शक्ति को तुमने देखा कि मेरे द्वारा भगवान की शक्ति कार्य करती है तब इतनी शक्ति है उनकी डायरेक्ट शक्ति देखोगे उनका सब जब प्रहार होगा वहां चलेंगे तब तुम्हारी क्या होगी ये तो तुम पहले समझ लो और मान लगा लो इसलिए कहते हैं की मर उगर काटने जी पुलिस आती भले में लोग नहीं खाती अब ये ये तो कथा तो बड़ी इंटरेस्टिंग कभी कभी लगती है सारा ध्यान तरह चला जाता है लेकिन बार बार स्मरण दिलाते रहते हैं कि देखो ये जो मोह है रावण मोह इस मोह का बद होना चाहिए अध्यात्मिक जीवन में साधना का एक मुख्य लक्ष्य ये है कि मोह समाप्त हो नष्ट हो तो मोह के नष्ट होने के पहले जो हम मोह की प्रशंसा करते थे या मोह को अच्छा माना करते थे पहले हमारी सद्बुद्धि आवे यही कि हम समझ में आ जाए कि मोह अच्छा अच्छा नहीं है मोह तो दुर्गुण है और भयंकर दुर्गुण है बुद्धि में ये बात बैठ जानी चाहिए नहीं तो समाज में क्या होता तो मोह को कुछ था माना जाता है समाज में आप देखो प्रयोग कहीं इस प्रकार के होते देखे होंगे कभी कभी कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं परिवार में जो थोड़े अनासक्त होते हैं वैराग्य भावन में होता है हा? तो वे अपने लोक कल्याण के, के कार्य में लगे हुए हैं या भगवान के आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं तो परिवार के लोग क्या कहते हैं अरे साहब इनको क्या इनको तो माया नो बेकार के आदमी माने माया वो नहीं है तो वो निंदनीय बात है संसारी लोग पारिवारिक लोग जिनको भी माया वो नहीं वो कैसे बेकार आ किसी काम के नहीं गए नष्ट हो गए सर तो। ऐसे तो ये भार जो ये है उसके स्थान में साधक के बुद्धि में ये आना चाहिए कि ये मोह ही क्या जो है निंदनी? अच्छी बात नहीं है जिनको माया मोह नहीं वही श्रेष्ठ व्यक्ति है वही महान है और जिनको माया मोह है वो तो रावण की चंगुल में फंसे हुए हैं उनके रावण ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है और उनको वो हिला रहा है रावण जानता है तीनों लोग जितने भी प्राणी साहब हमारी हुँआ बस में हमारी समान शक्ति कौन हमारा जितनी हमारी शक्ति भला कौन है क्योंकि उसने सबसे ऊपर अपना अपना आधिपत्य जमा रखा है सबके सिर के ऊपर तो पहली बात तो यह कि मोह अच्छा नहीं है यही बात है अंगद जैसे कहता है कि तुम तो जय पुलिस हो निर्लज हो यह रावण की निंदा है तो कहते हैं ये रेट